भगवान श्री राघवेंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए यह पावन पंक्ति श्री रामचरित मानस में प्रकट हुई है जिसका आशय है कि श्री राघवेंद्र सुख के धाम है पूज पाद श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब भक्तों की महिमा सुनने को मिलती है श्री राम जी की महिमा स्वतंत्र रूप से सुनने को नहीं मिलती और यहां श्री तुलसीदास जी महाराज एक ही शब्द में राम जी की महिमा प्रकट कर रहे सो सुख धाम इसका अर्थ यह है कि श्री राम जी सुख के धाम हैं। कहने का तात्पर्य कि यूं तो धाम धाम में सुख है सभी के धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है पर राम जी सुख के धाम है अच्छा चलो एक सरल उदाहरण से बात मन में बैठ जाएगी जैसे घर घर में बिजली है लेकिन हरेक घर बिजली घर नहीं है घर घर में बिजली है लेकिन प्रत्येक घर बिजली घर नहीं है बिजली घर के कारण घर में बिजली है इसी तरह यू तो सबकी महिमा है पर सबकी महिमा में राम जी की ही महिमा दिखाई देती है नहीं अचरज जुग जुग चली आई कही नदीन रघुवीर बढ़ाई वे सुख के धाम है उन्हीं की महिमा है उन्हीं का आनंद है देखो एक और बात जैसे हम लोग अपने घर में बैठे हो और प्रकाश चाहिए दिन का समय तो हम दरवाजा खोल देते हैं खिड़की खोल देते हैं रोशनदान खोल देते हैं और सभी से रोशनी आती है पर एक बात यह याद रखें कि भले ही दरवाजे से रोशनी आ रही हो खिड़की से रोशनी आ रही हो रोशनदान से रोशनी अंदर आ रही हो पर यह जो प्रकाश है वह ना द्वार का है न खिड़की का है न रोशनदान का है प्रकाश तो ऊपर वाले का ही है वह किसी के माध्यम से दिखाई पड़े तो दरवाजे के माध्यम से भी जो प्रकाश है वह सूर्य का ही है खिड़की के माध्यम से जो प्रकाश आ रहा है वह भी सूर्य भगवान का ही है रोशनदान के माध्यम से जो प्रकाश आ रहा है वह भी सूर्य भगवान का ही है चाहे द्वार चाहे खिड़की चाहे रोशनदान किसी भी माध्यम से आवे इसी तरह किसी भी संत के भक्त के जीवन में विशेषता दिखाई दे तो वह उसके माध्यम से विशेषता प्रकट हो रही है पर विशेषता तो भगवान की ही है उन्हीं की विशेषता है भी महिमा है राम जी की महिमा है जो बड़ हो तो राम बड़ा असल में जितने गुण जीवन में आते हैं भगवान की कृपा से आते हैं और इसीलिए गुणों के माध्यम से भगवान की कृपा ही प्रकट होती है और इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ही सब कुछ हैं सर्वस्व श्री राम है इसलिए वे कहते हैं कि हमारी तो बस राम जी से बनी जनके के जन की जीवन को जग में जननी सुभि जननी मति मंजुल साध सराहत सो सियराम सनेह सनी हो घनी धन धन्य धनी हरी नाम धनी जग और धनी न धनी न धनी, न धनी, न धनी जिनकी न बनी रघुनंदन सो तिनकी न बनी न बनी न बनी, न बनी, न बनी। राम जी एक ही साथे संसदे हम राम जी कहे सो सुखधाम और उस सुखधाम का नाम क्या है क्री राम सो सुखधाम राम असनामा और आगे बड़ी सुंदर पंक्ति है अखिल लोकदायक विश्रामा संपूर्ण लोक जिनमें विश्राम पाता है आध्यात्मिक दृष्टि से वे श्री राम सबके परमाश्रय हैं क्योंकि सबको विश्राम तो उस आत्म स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में मिलता है वे श्री राम है राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना और दूसरा अर्थ भी है लोक को विश्राम मिले तो ये विश्राम हरण किसने किया लोक का विश्राम हरण किसने किया तो कहा कि विश्राम हरण करने वाला तो ये कही है पाकार जित काम विश्राम हारी विन पत्रिका में लिखा है कि यह जो काम है यही विश्राम हरण करने वाला है कामना का वेग जब मन में आता है तो सारी धर्म मर्यादाएं टूट जाती है काम का कुप्रभाव जब जीवन में आता है तो चैतन्य की कौन कहे जड़ जीव तक अपनी मर्यादाएं छोड़ देते हैं के निज निज मर्जाद तज भय सकल बस काम और जहां मर्यादा नहीं रहेगी धर्म का जीवन नहीं रहेगा वहां मन को विश्राम कैसे मिलेगा और इसीलिए काम विश्राम हरण करने वाला है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन को धर्म से दूर कर देता है मर्यादा से दूर कर देता है पर राम जी लोक जीवन को विश्राम देने वाले हैं क्योंकि राम जी का चरित्र व्यक्ति के मन को धर्म और मर्यादा से जोड़ देता है इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं विश्राम पाना हो तो राम जी की शरण राम जी के चरित्र का चिंतन करें राम जी के बिना विश्राम नहीं मिलेगा क्योंकि जहां वासना का वेग है वहां धर्म नहीं है और जहां धर्म नहीं है वहां सुख नहीं है सुख चाही मूढ़ न धर्मरता और सुख मिलता कहा है सरिता सागर मद्यपिता ही का माना सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पान जाए सुभाए धर्मशील पानी भगवान का अवतार भी धर्म की स्थापना के लिए होता यदा, यदा ही धर्म से गिला्य हम गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूं श्री रामचरित में भी कहा गया जब जब होए धर्म के कहानि तो ये धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए श्री राम आए पर राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में एक वचन है वहां कहा गया कि राम जी धर्म की स्थापना के लिए आए धर्म का आचरण करने वाले हैं इतना ही नहीं राम जी धर्माचार्य हैं इतना ही नहीं राम जी कौन है का रामो विग्रहवान धर्म राम जी तो साक्षात धर्म है धर्म के स्वरूप है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे धर्म ही अपनी स्थापना के लिए अवतार लेकर राम जी के रूप में प्रकट हुआ हो तो जहां धर्म है वहां विश्राम है इसीलिए श्री राम धर्म के स्वरूप हैं और अखिल लोकदायक विश्रामा भगवान श्री राम की इस महिमा का मन में स्मरण करते हुए आगे हम लोग विचार करेंगे अच्छा देखो राम जी ने सबको बड़ा बनाया सबको ऊपर उठाया अच्छा एक बात बताना कोई ऊंचा दिखाई देता है तो वह बड़ा है कि जो ऊपर उठाए हुए वह बड़ा है अच्छा आप घरों में ही देखते हैं बालक को गोद में लेकर ऊपर उठाते तो ऊपर उठाने वाला बड़ा है कि जो ऊपर उठाए वो बड़ा है इसी तरह जहां जहां हम लोगों को ऊंचाई मिली है और जिसे भी ऊंचाई मिली है ये ऊंचे होने की महिमा नहीं है ये तो ऊंचाई देने वाले की महिमा है और वे श्रीराम हैं वे श्रीराम आए उन्हीं राघवेंद्र का चरित्र हम लोग इस बार सुने पहले तो राम जी की महिमा देखो राम जी को बुलाया बस अपने जीवन में मिल जाओ राम तरस रही तू पतित पावन को पावन पतित पावन सावन जैसी बरस रही आ, नहीं जाओ ना और राम जी मिल गए फिर किसी को सुधारना नहीं पड़ेगा सब अपने आप सुधर जाएंगे केवल एक को बुला लो अच्छा आप ऐसे समझ लो जैसे आपको एक एक अधिकारी को संभालना पड़े तो कितनी मुश्किल है इसे समझाओ माने न माने दूसरे को समझाओ वो भी माने न माने एक प्रमुख को बुला ले और जैसे ही वह प्रमुख आएगा सब अपने आप ठीक हो जाएंगे नहीं एक बार क्या हुआ एक महात्मा ने रिपोर्ट लिखाई हमारा सामान चोरी चला गया और अपने शिष्य से बोले कि तुम सिपाही हो रिपोर्ट लिखो तो बोला महाराज क्या क्या गया तो बोले लिखो एक गद्दा चला गया एक रजाई चली गई एक कोट चला गया एक छाता चला गया एक आसन चला गया सिपाही तो हंसने लगा बोले महाराज मैं तो रोज आपके साथ रहता तो इतना सामान तो कभी था ही नहीं और इतना सब सामान लिखा बोले हाँ सब सब गया झूठ थोड़ा ही बोल ना सब गया वो तो विरोध कर रहा बोले मैंने एक चीज ली है आपकी वही है गुदड़ी थी है। ले आए बोले ये है महात्मा बोले सब मिल गया सब मिल गया कैसे बोले इसको बिछा लेते हैं तो गद्दा है ओढ़ लेते हैं तो रजाई है लपेट कर चल देते हैं तो कोट है सिर पर रख लेते हैं तो छाता है सब मिल गया सब मिल गया